इस्लाम का पैगाम इस्लाम यानी शरणता और शांति इस्लाम शब्द के दो अर्थ हैं एक अर्थ है शांति और दूसरा अर्थ है भगवत शरणता इस्लाम शब्द में सलम धातु है उसका अर्थ है शरण जाना इसी पर से सलाम शब्द बना है सलाम यानी शांति इस्लाम शब्द भी उसी पर से बना है परमेश्वर की शरण जाओ तो शांति मिलेगी गीता के एक श्लोक में ये कहा है तमेव शरण गच्छ सर्वभावे न भारत हे अर्जुन तू सर्व भाव से भगवान की शरण जा इसका नतीजा क्या होता है तत्प्रसादात्म शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम उसकी कृपा से तुमको शाश्वत शांति मिलेगी इस तरह शरणता और शांति ये दो चीजें एक ही श्लोक में हैं और वही इस्लाम शब्द में भी है भगवान बुद्ध ने तीन शरण बताए है बुद्धम शरण गच्छा संघम शरण गच्छा धम्मम शरणम गच्छा हिंदू लोग नित्य शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं मुसलमानों में किसी से मुलाकात होने पर अस्सलाम वालेकुम बोलकर अभिवादन किया जाता है उसका अर्थ है आपके जीवन में शांति बढ़े प्रति अभिवादन में भी शांति कामना होती है ईसाई धर्म में कहा जाता है ग्रेज बी अन टू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड ईश्वर की ओर से आप पर करुणा और शांति की वर्षा हो शांति की घोषणा सभी धर्मों में है इस्लाम में तो उसके नाम में ही ये आ जाता है एक दिलों को जोड़ने के लिए भूदान के निमित्त से बरसों मेरी पदयात्रा चली जिसका एकमात्र उद्देश्य दिलों को जोड़ने का रहा बल्कि मेरी जिंदगी के कुल काम दिलों को जोड़ने के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित हैं साइंस ने दुनिया को छोटा बना दिया है और सब मानवों को नज़दीक लाना चाहता है ऐसी हालत में मानव समाज फिरकों में बटा रहे, हर जमात अपने को ऊंचा समझे और दूसरों को नीचा समझे ये कैसे चलेगा हमें एक दूसरों को ठीक से समझ लेना होगा एक दूसरों के धर्मों की किताबों का अध्ययन यानी मुताला करना होगा एक दूसरे के गुणों को ग्रहण करना होगा इसी मकसद से मैंने कुरान सार क्रिस्त सार आदि ग्रंथ तैयार किए हैं जिससे कि भारत की जमातें जुड़ जाएं। मैं देखता हूँ कि चाहे चैतन्य महाप्रभु हों दास हों या गुरु नानक उनके जीवन और चिंतन पर जितना असर वैष्णव धर्म का हुआ उतना ही कुरान का भी हुआ है नानक ने तो जपू में कुरान का उल्लेख ही किया है गुरु ग्रंथ साहब में ऐसे विचार जगह जगह मिलते हैं कि चाहे वेद हो या कुरान जो सार है वो है भगवान का नाम और उसे हमने ले लिया है वैदिक धर्म जैन धर्म ईसाई धर्म इस्लाम सबकी विशेषताएं इकट्ठा होकर भारत का विचार परिपूर्ण और परिपुष्ट बना है भारत का इस्लाम दूसरे ही ढंग का है भारत की ईसाइत भी दूसरे ही ढंग की है भारत में जो सोयाबीन बोया जाता है वो भी सोयाबीन नहीं रहता कुछ दूसरा ही बन जाता है यहाँ की जमीन में ये खसूसियत है कि यहाँ के, के मज़हब पंथ एक दूसरे के नज़दीक आए हैं और प्यार से एक दूसरे का सार लेते हैं यही भारत की खूबी है इस भूमि की ये विशेषता है कि ये सब मानवों को प्रेम से स्वागत और संग्रह करती है सबका संग्रह करने वाली ये भूमि सब धर्मों को प्रेम से नज़दीक ला रही थी दिल जोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी लेकिन बीच में सियासत राजनीति आ गई और उसने तोड़ने का काम शुरू किया अब हमें फिर से दिल जोड़ने का काम करना होगा वो काम करना हमारे लिए लाजमी है विज्ञान ने हमारे सामने ऐसी बड़ी बात रखी है कि या तो आप मिलजुल कर काम करो और दुनिया में स्वर्ग लाओ या फना हो जाओ और मिट जाओ मनुष्य की हस्ती को ही मिटा दो इसलिए अब हमें दिलों को जोड़ना ही पड़ेगा मेरी जिंदगी में मुझे दिल जोड़ने के सिवाय और किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है मैंने कुरान शरीफ का अध्ययन भी इसीलिए किया हमारे आश्रम में एक मुसलमान लड़का आया था तो मुझे इच्छा हुई कि उसे कुरान सिखाया जाए इसीलिए मैंने खुद सीखना शुरू किया वो लड़का तो बाद में चला गया लेकिन मैंने अपना अध्ययन जारी रखा उसका फ़ायदा मुझे तब हुआ जब मैं गाँधी जी के बाद मेवों को और शरणार्थियों को बसाने के काम में लगा वहाँ टूटे दिलों को जोड़ने का काम था और वहाँ वो सारा ज्ञान काम आया वहाँ हम लोग हिंदुओं और मुसलमानों के पास पहुँचे और दोनों के दिल जोड़ने का काम किया कुरान में कहा है हम भगवान के नाम से कह रहे हैं कि ये सूर्य नीचे उतर रहा है जिंदगी भी इसी तरह जाने वाली है ये सब लोग खतरे में हैं जो भगवान को याद नहीं करते भगवान पर ईमान रखने वाले साथ साथ नेक काम करने वाले हक़ और सब्र पर चलने वाले एक दूसरे को हक़ और सब्र पर चलना सिखाने वाले उससे मदद करने वाले जो हैं वे घाटे में नहीं रहेंगे संदर्भ कुरान सार दो बाकी सब घाटे में रहेंगे मैं मानता हूँ कि इसमें इस्लाम का सार आ गया और इस अर्थ में मैं अपने को मुसलमान जाहिर करता हूँ हम कोशिश करते हैं ईमान रखने की उस पर अमल करने की और सब्र रखने की इस तरह हम मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं हिंदू धर्म ने भगवान बुद्ध ने और गुरु नानक ने भी हमें यही सिखाया है जो अच्छा होता है वही सच्चा हिंदू है और वही सच्चा मुसलमान है जो अच्छा नहीं होता नेकी पर नहीं चलता वो नाम मात्र का हिंदू है और वो नाम मात्र का मुसलमान है दरअसल वो हिंदू है नहीं और मुसलमान भी है नहीं हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध वही होता है जो इंसान के अलावा और कुछ होता है इंसान से कम जो होंगे वे तो चोर डाकू इत्यादि होंगे वे नाम भले ही ले हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध लेकिन होंगे नाम मात्र के इंसानियत से कम होगा वो हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध बन नहीं सकता मैं कहना ये चाहता हूँ कि हिंदू या मुसलमान इंसानियत से कुछ ज़्यादा है इंसान तो साधारण मनुष्य है जो नेक रास्ते से चलता है लेकिन उससे ऊपर जाने वाला भगवान की शरण जाने वाला मुसलमान है तो फिर पूछा जाएगा कि क्या तुलसीदास जी मुसलमान थे शंकराचार्य मुसलमान थे तो मैं कहूंगा कि जी हां वे मुसलमान थे हिंदू का क्या अर्थ है हिंसा या दूयते चित्तम हिंसा से जिसका चित्त दुखी होता है वो हिंदू है जो हिंसा करेगा नहीं हिंसा करवाएगा नहीं हिंसा के वश होगा नहीं वो हिंदू है तो फिर क्या मोहम्मद पैगंबर हिंदू थे मैं कहूँगा जी हाँ हिंदू थे ये समझने की बात है ये सारा कुरान में वेद में आया है दिलों को जोड़ने के लिए एक दूसरे के मज़हब का अच्छा ज्ञान होना चाहिए इस्लाम धर्म के मुख्य विचार से हिंदू को वाकिफ़ होना चाहिए और हिंदू धर्म में क्या है इससे मुसलमानों को भी वाकिफ होना चाहिए इसी तरह ईसाई आदि अन्य धर्मों की बात है रुहुल कुरान मुसलमान पढ़ते हैं लेकिन हिंदू भी उसे पढ़े और गीता प्रवचन मुसलमान पढ़े दोनों कौमें दोनों किताबें जानेंगी तब एक दूसरे के दिल जुड़ जाएंगे इसके आगे हिंदू मुसलमान दोनों को मिलकर एक सामाजिक सुधार का बहुत बड़ा कार्य करना है दो राजनैतिक क्षेत्र में सर्वभेदातीत शुद्ध प्राज्य सत्ता यानि लोगों का अपना शासन की स्थापना करनी है तीन आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में गरीबों के दुख के एकमात्र धर्म को पहचानना है इससे ज़्यादा या कम कुछ नहीं करना है इतना करते हुए हर कोई अपनी अपनी व्यक्तिगत या सांप्रदायिक उपासना को संभाले और समाप्त करें सभी उपासनाओं का अंत आत्मज्ञान से और आत्मज्ञान में होता है दोनों धर्मों के और सभी धर्मों के सज्जन भी अपना और जनता का ध्यान आत्मज्ञान पर केंद्रित करें और उपर्युक्त कार्यक्रम में लग जाए